किसी को आगे बढ़ने ही नहीं, नहीं देते बिना खाए तो, तो तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे ये कहा नहीं। जी कहा नहीं बोले था फिर, फिर वो डरे वो ही नहीं, नहीं।, दरे नहीं। दरे माता हमने खूब कहा कि राजा से शिकायत करेंगे वो नहीं डरे कहा क्यों बोले वो तो ये कह रहे थे खूब कर दो शिकायत हमें डर किया हम तो उन्हीं के इशारे से खाते उनके इशारे से खाते हमारे राजा साहब खुद खाते हम तो एक ही मुख से खाते वो तो दस मुख से खाते हैं तो माता अच्छा तो सब खाने की बात करते रावण भी कहते ये ही बिचारे निश्चर खाई सोने की लंका और इतना बड़ा साम्राज्य और निश्चय बिचारे हैं कुछ दिन खाने पीने को मिल जाए और दरबारी भी बड़े नरक में हमारा हा, हा, हा, हा, हा। का खा जाओगे या। इतने या बंदरों को भालुओं को खा जाएंगे हमारा भोजन है प्रहस्थ ने कहा बात बताओ कुछ दिन पहले एक बंदर आया था आया था हाँ हाँ कौन बंदर वही जिसने लंका जलाई हाँ तो तुम्हारे सामने ही लंका जलाई थी तुम यहीं थे कि कहीं बाहर गए थे बोले यहीं, यहीं थे यहीं थे तो तुमने देखा उसे लंका जला हाँ, हमने देखा उस बंदर को बोलो उस दिन तुम्हारा पेट खराब था क्या भूख नहीं लगी थी छुधा ना रही तुम्हें तब खाओ बोले पेट तो खराब नहीं था तो बोले दिमाग खराब है एक बंदर को खा नहीं सके इतने इतनों को खाने की बात करते हो अब दरबारी चुप, चुप पर रावण बोला प्रश निकल जाए दर्वारी हमारे दरबारियों का मनोबल गिरा, गिरा देखो बेटा तुम तो करो, तो करो। अच्छा बिना विचारे जहां काम होगा उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती यहां बिना विचार एक सज्जन सुना रहे थे कि हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे हवाई जहाज अपनी रफ्तार से जा रहा था अचानक उसमें खराबी, खराबी आ गई और दो खराबियां एक, एक साथ एक तो, एक तो उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया इसलिए पता नहीं चल रहा था किस दिशा में जा रहा और अचानक उसकी रफ्तार और बढ़ गई बड़ी तेजी से चली तो पायलट ने घोषणा की कि सभी यात्रियों को दो सूचनाएं दी जाती है एक दुख की एक खुशी की दुख की सूचना क्या है सूचना तो ये है कि हमारा दिशा तो सूचक यंत्र खराब हो गया इसलिए यही हमारा हाल हमें पता ही नहीं कि हम कि किधर जा रहे हैं पर, रहे है। पर है जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं रावण को पता ही नहीं कि किधर जा रहे हैं पर बड़ी तेजी से जा रहे हैं चाहे अपने घर में आग लगे तो लगे कुछ तो किया वहां विचार ही नहीं किया जाता, नहीं किया जाता।, जाता।, जाता। और युद्ध, युद्ध शुरू, शुरू होता, होता है रावण एक राम जयति जयति जय परति लाली जयति जयति जय परति जयत जयत जय परति पर जय जय पागर श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा अद्भुत संकेत देते हैं उत रावण इधर रावण का जब जब वर्णन करेंगे उधर इधर नहीं, नहीं। वहां निशाचर नाई सत्संग जब ते जारी गये कपिलंका वहां तू तो एक मरम जनावा वहां अर्धनिश रावण जागा वहां और राम जी के लिए यहां भानु कमल दिवाकर कफिन दिखावत नगर मनोहर यहां प्रात जागे रघुराई उत रावण इत किसी ने कहा रावण के लिए वहां क्यों लिखते हो राक्षसों के लिए वहां क्यों लिखते हो तुलसीदास जी बोले इसलिए कि रावण और राक्षस वही रहे स्व अच्छे वही यहां यहां तो राम जी रहे और राम जी के लिए हम यहां तो हम राम जी के हैं उथरावन इथ राम दुहाई एक और साधन का बल है एक और साधना का बल है एक और रावण भोग की बात कहता है बंदरों ने एक ही काम किया जो राक्षस मिले बंदर एक ही काम करते थे नासिका पहले तो उसके नाक काट दे, कान बोलो, बोलो, कहा नाक नाक कान कटे तब से बंदरों ने ये चिन्ह बना लिया अपना काटे थे जो मिले उसके नाक का ही कान काटो तब ये रात से ना नाक कान क्यों काटते हो बंदरों से पूछा बंदरों ने कहा इसलिए नाक कान कटा के जाएंगे तो रावण को पूछना नहीं पड़ेगा कहाँ गए थे वो अपने आप समझ जाएगा कि ये भी वहीं गए होंगे खा ना अच्छा सचमुच नाक कान कटे ये जाए हर इधर से जब बने रोने चपेट तो प्राण बचा के भाग रावण बोला अच्छा रावण रावण बोला समर भूमि भाई बल्लभ प्राण भोग कर भोग, भोग इसलिए कराये थे तुम युद्ध से पीट दिखा रावण भोग की बात करता है राक्षसों से कहता है सर्वस खाई भोग कर नाना और बंदर भोग की नहीं रावण भोग से जोड़ता है राक्षसों को रावण भोग से जुड़ा है और बंदर भगवान से जुड़े हैं और जीवन में यही तो है किसी के पास भोग का बल है तो किसी के पास भगवान का बल है राक्षस कहते थे बचाओ बचाओ नहीं बंदर हम मार डालेंगे बचाओ आप तो हमारे रक्षक हैं रावण ने अपनी तलवार निकाल ली क्या है बोले उधर बंदर मार डालेंगे रावण बोला इधर हम मार डालेंगे चलो, चलो।, चलो। और जब बंदरों को राक्षस हो तो बंदर धर कहा harani kripa bani hai harani kripa pa kar थी। पाई, बाँ। पाई, बाँ। पाई बाँ। और राम करते आगे के प्रसंग वर्ण राम सैन्य ढाल सकर्म वचन सुने भगवान चले सुधारी हनुमान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 पर हसे भरवा मधुर मधुर कच बोल ले तो मन मोरल छी कनक दुलारी हार की हारी दया जनक दुलारी पायाद पंकज हो तन हाथ पंकज हो तन कह गोरावी कह गोरा शिव का पवन सुर की दया जनक दुलारी बिहारी दया जनक की। भरत, भाव भोर। भरत भाव भोर। जो हाण बाोर भरत जू हाड़े बाबोर लखन रिपोद मन लाल करखन रिपोद मन लाल कर लारी की बिहारी की दयाम जनक की आरती जो कोई जन गावे भारती जो कोई जन गावे प्रभोपद प्रेम बस पावे प्रभोपद प्रेम बस पावे शरण राज जय की भयारी दयामी तो नारी भारती बिहारी बार जन, जन, इन सभी महिमामय महापुरुषों के में प्रणाम, ज्ञानी गुणी जन। आप सबका अभिनंदन वंदन और श्री सीता राम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु जन श्रद्धा मई माताए आप सबको सविनय साधर प्रणाम श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवान श्री सीता राम जी की छो छत्र छाया में बैठकर उन्हीं करुणा निधान प्रभु की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त कर हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह रग, श्री रघुवीर की समग्र विजय समर विजय रघुवीर के चरित्र जी सुना सुजान सुजान पुरुष इस चरित्र को श्रवण करेंगे जो भी उन्हें भगवान विजय विवेक और विभूति प्रदान करें पहली बात तो यहाँ श्री राम जी का जो नाम दिया है वो दिया है रघुवीर और श्री रघुवीर नाम का अपना वैशिष्ट है किस अर्थ में श्री रघुवीर वीर हैं और ऐसे वीर हैं कि ये सदा समत्व में रहते हैं उदाहरण सभव के लोग सब ज्ञान जान की भी हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर धनुष तोड़ने गये हरस विषाद न कुछ और आवा धनुष किसने तोड़ा यह पूछा गया तो हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवी भवन छोड़कर वन में जाने की बात आई तो भी यही ना नाम पितुआय सुभूषण तात तजे रघुवी हृदय न हरस पहिरे तो श्री वे हैं जिनमें न हर्ष है नषाद हर दुखे स्वन उद्विग्न मन सुखेश विगत स्पृह युवराज पद पर अभिषेक की बात सुनकर जिनका मुख प्रसन्न नहीं होता बन जाने की बात सुनकर जिनका मुख मिलान नहीं होता हर्ष विषाद नहीं है उनकी, उनकी विजय है समर विजय रघुवीर और, और जीवन के द्वंद में जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाए वही विजय प्राप्त कर सकता है विकारों पर लेकिन, लेकिन इसको सुजान समझेंगे इसलिए चरित्र जी सुने ही सुजान और देखो यह कथा लंका कांड की इस बार प्रसंग बस आ गई है तो एक, एक बीती हुई घटना की तरह ही इसको श्रवण करे क्योंकि भगवान कहा कोई कहे प्रभु सबके मन मन, मन। कोई कहे हरी सबके मन में कोई कहे व्यापक कन कन में और कोई कहे वे मिलेंगे में अपने प्रभु तो कनक भवन जिसके मन में हो तो मन में ढूंढे जिसको मन में हो तो वन में ढूंढे और जैसे कन कन में लगते होंगे वैसी दृष्टि प्राप्त करके वहां ढूंढें यहाँ तो कनकन कनक भवन में झांकी निहारो कनक भवन में झांकी निहारो प्रभु श्री सीताराम की रेमन बारोबारो चारों जय श्री अयोध्या धाम चारों जय श्री शिष्ट श्री अवधि भजनानंदी संत बताते भजनानंदी संत बताते भजनानंदी संत बताते महिमा प्रो तो है ही पर श्री तुलसीदास जी एक और रूप की बात की कहते हैं श्रोता त्रिवेद समाजपुर ग्रामनगर तुह संत सभा अनुपम अवध सकल अब कोई कहे कि अयोध्यापुरी में लंका कांड की कथा का क्यों हो? इसका उत्तर यह है कि श्री अवध सत्संग भूमि है विकारों पर विजय पाने का उपाय तो सत्संग में ही मिलेगा संत सभा अनुपम और सचमुच मनुष्य जन्म पाकर जगत से जुड़े सो अनजान और भगवान से जुड़े सो सुजान समर विजय रघुवीर के चरित्र सुन ही सुजान विजय विवेक विभूति नित तिन्ह नहीं दे भगवान निवेदन किया गया था कि श्री विभीषण जी को तीनों ही मिले पर आज विजय विवेक और विभूति और अगर दूसरे ढंग से देखें तो विजय कौन विवेक कौन और विभूति कौन विजय हैं श्री लक्ष्मण जग मच लक्ष्मण दे दे। तो विजय है श्री लक्ष्मण है और विवेक श्री राम ज्ञान अखंड एक होती हैं श्री सीता जी श्री सहत दिन कर भंस लक्ष्मण जी महाराज तीज़ की कृपा से हमें विकारों पर विजय मिलेगी उनका नाम ही लक्ष्मण है लक्ष्मो मुखी मन मन अगर, अगर लक्ष्मो मुखी हो जाए तो विकारों पर विजय मिल ही जाए। और विवेक श्री राम जी की कृपा से क्योंकि भले ही ज्ञान हो जाए किसी को कोई समझ ले ज्ञान का फल है अविद्या से मुक्ति लेकिन ज्ञान होने पर भी यह अवश्य जरूरी नहीं है कि अविद्या से मुक्ति हो जाए कोई समझ भी ले कि संसार मृग जल के समान मिथ्या है पर सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी छूट न राम कृपा बिनु नाथ कह पद रघुराया दया छूटे तो, तो यह विवेक तो भगवान की कृपा और जितनी भी समृद्धि हो सकती है विभूति हो सकती है वह श्री जानकी माता की कृपा से लोकप हो ही विलोकत तोरे तो ही सेवत सब सिद्धि कर तो श्री जानकी माता की कृपा से विभूति मिले भक्ति की संपदा मिले भगवान की कृपा से विवेक जागृत हो और श्री लक्ष्मण जी की कृपा से विकारों पर विजय मिले यह लंका कांड की फलश्रुति है विजय विवेक विभूति नित तीन ही दे भगवान अब इस महासमर में युद्ध हो रहा एक और है वानर एक और है निशिचर शक्ति दोनों में बलवान दोनों ही हैं, लेकिन लाक्षसों का बल अभिमान से जुड़ा है और वानरों का बल भगवान से जुड़ा है जन मोरबल निज बल, बल रावण तो स्वयं तो कहता, कहता है कि हम किसी का बल नहीं लेते निज भुज बल में बैर बढ़ावा रावण कहता, कहता अपनी भूजाओं के, के बल, बल की महिमा और वानर भगवान, भगवान की भूजा भोज विशाल भगवान युद्ध आरंभ हुआ और उस युद्ध में वानर एक ही काम करते महा महामहामुखी राक्षसो में भी जो बड़े बड़े मुख्य मुख्य जब वानर उनको मार देते तो देखते ये तो प्रमुख है जैसे मरीज, मरीज को डॉक्टर लोग रिफर नहीं कर देते हमारे बस के बस नहीं, नहीं है तो उनके पाव पकड़ते किसी ने कहा कि तुम इनके पाव पकड़ रहे राक्षसों के पद ये तो राक्षस हैं और मरे हुए हैं बंदरों ने कहा चाहे मरे हुए हो चाहे राक्षस हो पर हम तो इनका पांव ही पकड़ेंगे क्यों पकड़ेंगे जो यहां से भगवान के चरणों की ओर ही जा रहा हो उसके तो चरण ही पकड़ने चाहिए पद गए चलावन और उपास आके गिरे भगवान ने विभीषण जी से पूछा ये ये कौन है तो विभीषण जी उनका नाम बताते राक्षसों के भी नाम होते होतेमुख अकंपन पुलिसर धूम केतु, तु राक्षस राक्षसमुख तो हो नहीं सकते अकंपन, कितने ही गलत काम करें, सज्जन आदमी से गलती हो जाती है तो कांप जाता है अपराध होता है और जो कितने ही पाप करे ही नहीं, बल्कि उन्हीं को देखकर सब जिनके दांत वज्र की तरह हम लोग दांत तो नहीं है लेकिन हम लोगों में भी जब क्रोध का राक्षस आता है तो कैसे बोलते एक आदमी कह रहा था, मैं तेरी हड्डी चबा जाऊ तुझे कच्चा खरा तो हम समझ लेते हैं पुलिस की आत्मा आ गई धूम कहते झंडे को जो दूसरे का धुआं देख के अपना झंडा लहराए शुभ को कोई दुख तोड़ा ही हुआ था खरदूषण मर धुआं देख खरदूषण केरा शुभ तब रावण प्रेरा के चलो अब तुम्हारी बारी है तुम आ जा किसकी? जो अपना खाए सुख दस बीस का और छोड़ा छोड़ा के खा जाए तो विभीषण जी नाम बता दे इसका ये नाम इसका ये नाम महाराज ये इतनी ये इतना बड़ा अपराधी है इतना बड़ा पापी है इसका नाम भगवान का अच्छा इतना बड़ा तो विभीषण जी सोचते कि अब इनको सजा उसी सजा तरह की मिलेगी लेकिन कहाषण तिन के नामा और तीन हूं राम देज धामा राम जी उन्हें भी अपने धाम में भेजते हैं, ऐसा को उदार जग पार्वती माता ने पूछा शंकर भगवान से कि राम जी धाम तो भजन करने वालों को मिलता है इन राक्षसों को मिलना, मिलना भगवान भी बड़े अद्भुत हैं, इन्हीं को वहीं भेज रहे हैं यहां संत जाते हैं, यहां भक्त जाते हैं, वहीं, अगर वहीं भेजेंगे तो ये यह यहां संतों को परेशान करते रहे तो वहां भी करेंगे क्यों भेज रहे शंकर जी मुस्कुरा बोले पार्वती जी मैंने राम जी से पूछ लिया कि इन्हें आप अपने धाम में क्यों भेज रहे हैं राम जी ने कहा कि यह भी मेरा भजन करते हैं भजन कर दे हाँ। किस भाव से भजन करते हैं? ये आपके दास हैं, कि सेवक हैं, कि सखा हैं, क्या है शिव जी बोले ये तो कुछ नहीं लेकिन, लेकिन उमाराम मृदुचित करुणा कर। बैलो भाव सुमिर मोही बुमिर मोही सी चल का ये भी मेरे हैं का शत्रु भी हाँ अजब ऐसे हम लोग भी कहते घर मेरा परिवार मेरा भाई मेरा मित्र मेरा मकान मेरा यहां तक तो गनीमत कहते ये शत्रु मेरा मेरा होता तो शत्रु का एक होता मेरा नहीं हुआ इसलिए तो शत्रु है लेकिन शत्रु भी मेरा भगवान कहते हैं ये भी मुझे यही समझते हैं कि राम मेरे हैं शत्रु हैं राम मेरे शत्रु हैं तो शत्रु है। जब मित्र को तो आप भूल भी जाएं थोड़ी बहुत देर के लिए लेकिन शत्रु को नहीं भूलते तो वैर भाव से इन्होंने मेरा भजन किया है अब तो भैया युद्ध शुरू किया बानरों ने प्रमुख रूप से कौन पश्चिम द्वार पर मेघनाद लड़ाई कर रहा है हनुमान जी भेड़े हुए हैं अब देखो दोनों बलवान हनुमान जी अतुलित बल धामम और मेघनाद चला, चला इंद्रजित अतुलित जोधा लेकिन एक इंद्रजीत है और एक, एक इंद्रिय जीत है श्री हनुमान मेघनाद को विनय पत्रिका में काम कहा पाकार जित काम विश्राम हारी ये सब विकारों में सेनापति है सेनापति कामादि तात तीन अति प्रवल खल, प्रवल खल काम क्रोध और लोभ प्रबल खलों में भी, भी काम का नाम पहले ही है इन विकारों को खल कहा है खल है। एक संत कह देते खल शब्द का अर्थ जानते उनका महाराज आप बताओ तो कहते खल शब्द में दो अक्षर खा और ला जिसके दो ही काम हो खाए और लड़े तो हमने कहा महाराज अर्थ तो बड़ा बढ़िया है एक भाव और जोड़ दीजिए हमने क्या बोले क्या हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े हमारे मन में ही रहते हैं और हम कोई नष्ट करें खल तात तीन इस काम से लड़ाई कौन कर सकता है इस काम के विरुद्ध तो खड़े होने की शक्ति अगर किसी में है तो श्री हनुमान जी पश्चिम द्वार रहा बलवाना देखा द्वार नहीं टूट रहा है तो हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका के गढ़ के ऊपर और ऊपर जाकर पर्वत का प्रहार करके मेघनाद के रथ और सारथी को धंस और जब अंगद जी को पता लगा कि सुध गढ़ पर गए अकेल हैं तो अंगद जी भी पहुंच गए और कितना सुंदर संकेत है ये मेघनाद के वर्णन में बार बार कहा जाता है कि रथ मर जाता है सारथी मर जाता है रथ मर जाए पर यह बच जाता है रथ वो जिस पर बैठकर चले तो काम संकल्प के रथ पर बैठकर चलता है और वासना ही उसकी विषय वासना ही उसका सारथी है तो थोड़ी देर के लिए संकल्प टूट सकता है यह वासना का वेग भी, भी मिट सकता है पर जब तक काम रहेगा ये बार बार फिर से रथ और सारथी पैदा कर ही लेगा लेकिन इसका सामना कौन करने का एक और तो, तो, तो हनुमान जी और दूसरी ओर हनुमान जी के साथ कौन है अंगद जी और ये अंगद जी और हनुमान जी का विभाग क्या है बड़ भागी अंगद हनुमाना चापत चरण कमल विधि नाना और संकेत यह है कि काम का विरोध आचरण के बल पर नहीं किया जा सकता काम का विरोध तो भगवान के चरण के बल पर किया जा सकता है अंगद जी हनुमान जी भगवान के चरणों और जब वानरों के आक्रमण से आधा कटक समाप्त तो हो गया राक्षसों का तो रावण फिर सोचता है कि क्या होना चाहिए उसके नाना माल्यवंत ने कहा रावण मात पिता मंत्री बल रावण की माता का पिता नाना समझाता है कि अभी भी राम जी का विरोध शिवजी जिनका भजन करते उन राम जी का विरोध करने में तुम्हारा कल्याण नहीं नाना समझा रहा है लेकिन बोला ना ना कहा कि उठकर चले जाओ बूढ़ भय मरत्यु तो ही माल्यवंत भी बुरा भला कहते हुए चला गया मेघनाद ने कहा पिताजी आप उदास ना हो मेरा, मेरा कौतुक और दूसरे दिन अपने रथ पे बैठ कर आया को चुनौती दे रहा है सब काम सबको चुनौती देता है आप इसी मंच से सुन रहे थे धरी नकाहू ध धीरे सबके मन मन सिले सबके तो जे रात सबको चुनौती देते हुए आगे बढ़ता देखो ये इतना प्रबल है कि देखो बाजार में नकली सिक्का कोई चलाव है तो नकली सिक्का बिल्कुल असली सिक्का की सकल में ही लेकर आता ये काम इतना प्रबल है कि इसने यह नकली सिक्का पर बिल्कुल असली सिक्के की तरह किसी ने कहा हमारे भगवान का नाम है राम तो ये बोला हमारा नाम है काम नाम भी देखो मिलता जुलता बिल्कुल भक्त ने कहा कि राम जी धनुष्वान लिए राजीव नैन धरे धनुषाहक काम बोला हम भी लिए काम कुसुम धनुषाहयक लीन है भगवान अखिल भुवन हैं कि तुम अखिल भुवन लीन मनोज अवतार काम बोला हम भी हैं सकल भुवन अपने बस अरे कहा राम जी वो हैं जो सबको नचाते हैं सब ही नचाओ राम गुसाई काम बोला हम भी यही करते कोई जग काम नचाव न यही भक्त ने कहा कि राम जी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना भगवान शंकर कह रहे हैं राम ब्रह्म व्यापक सब में व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना राम ब्रह्म क्रोध मेघनाद पर विजय क्यों नहीं मिली क्योंकि लक्ष्मण चले क्रोध होए लक्ष्मण जी क्रोध रूप से पहुंचे और ये दोष लक्ष्मण जी में मत देखना उनमें दोष न देखें हम होश में आ जाएं। दर्पण में अपने मुख की ही दिखती है दर्पण में होती नहीं है तो दर्पण में देखकर अपने मुख को सुधार लेना चाहिए लक्ष्मण चले क्रोध होए लक्ष्मण जी क्रोध में भर कर जा रहे हैं और कितना सुंदर संकेत है इसीलिए मेघनाद पर विजय नहीं पा सके क्यों क्योंकि काम पर विजय क्रोध के द्वारा नहीं पाई जा सकती काम पर तो विजय बोध के द्वारा पाई जाती है क्रोध के द्वारा नहीं छूटे मल की मल के धोए ग्रत के पाव को बारी मिलो और इसीलिए लक्ष्मण जी क्रोध में गए इसका अर्थ यह है कि जोश से विकार नहीं मिलते होश से विकार माते हैं पर लक्ष्मण जी ने ऐसा प्रहार किया राक्षस भय प्रहार नहीं। वीर को मिटा देने वाली वीर को नष्ट कर देने वाली बलवान को नष्ट कर देने वाली शक्ति का प्रयोग किया पर श्री तुलसीदास जी कहते मूर्छा भाई शक्ति के लाल लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सका भैया लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सका हाँ ये बात है मूर्छा होगा और संकेत कितना सुंदर है कि भगवान के भक्त को भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त को काम थोड़ी देर के लिए मूर्छित भले ही कर दे पर उसकी भक्ति भावना मिटा नहीं सकता मूर्छित हो जाना अलग बात है पर वह संतत्व वह भक्ति का भाव मिटता नहीं जब मिटता नहीं है और एक और अद्भुत बात लक्ष्मण जी मूर्खित होकर गिरे तो मेघनाथ ने बहुत चेष्टा की वह उनको उठा नहीं सका वहां से हटा नहीं सका इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी तो भक्ति का भाव है और भगवान ने मानो लक्ष्मण जी को भेजकर कर ये चुनौती दी कि तुम काम तुमने बड़ों बड़ों के जीवन को मिटा दिया अब लक्ष्मण को मिटा कर देखो और तो और मूर्छित लक्ष्मण को भी अपनी जगह से हटा कर देखो नहीं हटा सका जगदाधार शेष उठे चला किसी आए अब यहां एक साधना का संकेत है बड़ा सुंदर संकेत है निज निज धन व्यापक अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण का बूझी करुणा कर सेनाएं सेना सेनाओं को संभालने लगे, पर व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर श्री राम जी पूछते लक्ष्मण श्री हनुमान जी लेकर आए। तब लग लय आयो हनुमाना अनु देख प्रो अति दुखमाना संकेत कितना सुंदर सार्थक है ये, ये इस प्रसंग को केवल मन के स्तर पर साधनात्मक दृष्टि से देखिए भगवान से जुड़ा हुआ मन काम के बाण से मूर्छित हो जाए तो उसके स्वस्थ होने का उपाय क्या है एक ही पहले तो हनुमान जी ने गोद में उठा लिया और फिर राम जी की गोद में डाल और मतलब यह है कि भगवान से जुड़ा हुआ मन यदि काम के बाण से मूर्छित हो जाए तो उसके उद्धार का उपाय यह है कि पहले तो कोई संत गोद में उठा ले और संत अपनी गोद में लेकर उसे भगवंत की गोद तक पहुंचा दे यही उसके उपाय है अज संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवंत की गोद तक पहुंचा देते हैं हनुमान जी ने उठाया गोद और राम, राम जी की गोद अब राम, राम जी बड़े दुखी, दुखी, दुखी हुए प्रभु नर लीला कर रहे अत्यंत तो दुखी हो रहे हैं। और राम, तो जी राम जी को जब, जब, जब रोते देखा तो हमारे बजरंग बली श्री हनुमान जी को नहीं जान तू है कभी संकट नाम के मात और हनुमान जी ने जो देखा तो कहा कि प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण मूर्छित मैं बड़ा दुखी हूं अच्छा राम जी ऐसे उदार इस समय दुख किसका चिंता किसकी कहने लगे ये वानर भालू तो गिरी कंदर हैं कभी है राम जी कहते हैं कि मैं जीवित नहीं रह सकूंगा लक्ष्मण के बिना हो पुणी अनुज संघाती पर हुई है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती विभीषण कहा जाए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें अगर आपकी आज्ञा मिल जाए आज जो हूं प्रभु अनुशासन पा आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या करो, करो। अमृत चाहिए ना ले आऊ कहां, कहां, कहां से तो चंद्रमा नोरी चैल जो आने सुधार फिर नो चंद्रमा को चैल कहते कपड़े चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुहिम डालते हैं अरे जो सूर्य तक पहुंच सकता है बाल समय नहीं वो चंद्रमा तक क्यों। आज जो हम अनुशासन पावो तो चंद्रमई निचोरी चैल जो आन सुदासन नामो और ये सुना है कि अमृत का घड़ा पाताल में रखा है सर्प समूह उसकी रक्षा कर रहा है मैं पाताल में जाकर कै पाताल दलो ब्यालामृत कुंड महिला पाताल में जाकर सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ले आऊं। आकाश पाताल एक कर रहे हैं और तीसरी बात कहने लगे कि कहीं जाना ही ना पड़े न आकाश ना पाताल फिर मारो नीच सबई को पाप तो मौत कोई मार डाले आज के बाद सबका झंझट खत्म और शंकर जी कथा सुनाते हुए बोले पार्वती कोई आश्चर्य नहीं है उमान कपि उपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो का नहीं मौत कोई को डाले आज के बाद सबका खत्म हनुमान जी ने तीनों लोकों की बात कही आकाश की पाताल की और मृत्यु लोक की इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं आपन तेज समारो आप तीनों लोक, लोक हां और वीर बजरंग बली का ऐसा विशाल मौत कोई मार डाले राम जी ने कहा यह तो मेरी लीला है एक सज्जन हमसे कह रहे थे हनुमान जी, जी को श्री जी, राम जी ने बेकार रोक दिया मार डालते तो अच्छा ही तो अच्छा था बोले हमने हम फायदा क्या होता बोले फिर हम बने रहते, रहते हम बने रहते हम, हम ये तो सही है कि तुम बने रहते पर तुम्हारे पहले जो चले गए वे भी तो बने रहते हां ये बात हमें अभी तो तुम ही नहीं रह पा रहे बे कहां रहते और जब वे ही बने रहते तो तुम कहां रहते इसलिए जो है उस ठीक है अब हनुमान राम जी ने इशारा किया जामत जी को इन्हें संभालो आप ही संभाल सकते हो तब जामत जी ने कहा श्री हनुमान जी वैद्य ले आओ जा वैद्य ले आओ वैद्य, क्रम देखना संत भगवंत भगवान की गोद माने भगवत शरणागति अब अब वैद्य कौन का सदगुरु वैद्य ये तीन सोपान है पहले सत्संग फिर भगवत शरणागति फिर सदगुरु कृपा लंका में रहते वैद्य अच्छा क्या नाम है सुख कितना अद्भुत जो लंका में भी सुख आयन हो सुख का आयन सुख का भवन हो लंका में रहकर भी और संसार समुद्र के बीच में बसी हुई लंका इसका अर्थ है कि संसार समुद्र के बीच में कल्पनाओं के लोक में जीने वाले लोगों के बीच में भी जो अपने सुख स्वरूप में स्थित हो वह सदगुरु ही वैद्य है है सुख है नहीं अब ने हनुमान जी का विशाल और विक्रम देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी कि इनसे कहने कि चले जाओ लंका राह को कोई क्यों हनुमान जी बोले कोई क्यों हम ही जा रहे है? वैद्य को लेने गए तो गए कैसे, कैसे? धरिल लघु रूप अवैध सदगुरु है देखो गुरु के पास जाएं तो लघु होकर जाएं। सदगुरु के पास जाए तदविधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवाया प्रणिपात विनम्र होके जाएं। छोटा अजा आप एक जा सोचो जो जो। गर्मी, गर्मी बहुत, बहुत पड़ रही है पानी, पानी की बोतल लाया कोई ठंडी बोतल, बोतल, बोतल भरी थी। भरी थी क्यों पानी की बोतल और एक हो खाली तो बोतल तो दोनों एक जैसी है मूल्य भी, भी एक ही और खाली बोतल जल से भरी बोतल से कहे के हम तुम्हें क्या भेजा जो तुम सो हम तो जहां तुम बैठोगे तो वहीं हम बैठेंगे जैसे तुम लोग वैसे हम। बैठी रहे जिंदगी भर भरी बोतल, बोतल के बगल में खाली बोतल बैठी रहे कभी भर सकती बार है कभी नहीं भर सकती तब भरेगी कैसे भरी हुई बोतल के नीचे बैठे नीचे बैठे और उसको अच्छा नीचे भी बैठ जाओ ढक्कन लगा रहे कई लोग नीचे बैठे भी रहते हैं लेकिन वो ढक्कन लगा ही रहता है वो कपट का ढक्कन अहंकार का ढक्कन वो लगाई है पांव छूने वाले हर कोई विनम्र ही हो यह भी जरूरी नहीं एक कवि ने तो कहा कि वो जो बे वजह पांव छूता है श्रद्धा नहीं लेकिन वो जो बेबजे पाँव छूता है उससे बचो वो आदमी नहीं जूता है प्रणाम के लिए श्रद्धा चाहिए समर्पण तो खाली, खाली खाली बोतल नीचे बैठे और कपट का ढक्कन होए नबी ये दुरा का और हो न खाली होकर अपने खालीपन को स्वीकार कर ले तब भरी हुई बोतल भी उदार होकर अपना ढक्कन खोलकर अपनी गंभीरता का ढक्कन दुराव का ढक्कन खोलकर उसे भर देती है। तो न साधु आरत अधिकारी गुढ़ाधुरा इसलिए गुरुओं के सामने जाए तो हमेशा लघु बनकर जाए धरी लघु रूप गए हनुमंता और ये लघु कौन बन गए ज्ञानी नाम अग्रगण पर लघु लघु रूप बना के गए तो देर नहीं लगी आने भवन समेत तुरंत कोई लघु बनकर तो देखे फिर जीवन में गुरु के आने में देर नहीं है गुरुदेव की ओर से देर नहीं है देर तो अपने लघु होने सचमुच आने भवन समेत तुरंत हनुमान जी गए और इतनी जल्दी लौटे मकान ही उठा पूरा मकान आ, उठा के रख दिया बंदरों ने कहा तो कि वैद्य कहा हनुमान जी बोले मकान की कुंडी खटखटाओ। कट इसी के भीतर होगा तो कही मकान को लाए। बुलाया तो वैद्य को था हनुमान जी बोले समय कहा हम इसकी कुंडी खटखटाते कट इसको जगाते भैया वैद्यराज जी वैद्यराज जी तो वैद्य तो जगता पर मोहल्ले वाले जगते कि नहीं वो भी जगते ये मुश्किल से दरवाजा खोलता, क्या बात है भाई इस समय क्यों? और मैं कहता लक्ष्मण जी अस्वस्थ हैं आप चलिए और इसको पूरी घटना फिर ये यह तो अच्छा तो भाई मैं तो रावण का राज्य वैद्य हूँ और वहां कैसे जाऊँ और मेरा तो फिर फिर मैं कहता कि चलो भाई और कितना समय बर्बाद होता और फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता कि नहीं तो हमने सोचा सब बातें वहीं करेंगे <laughs> और फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता या ना होता तो एक बंदर ने कहा आपसे नहीं होता डांट कपट के ले आते पकड़ के हनुमान जी बोले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए वैद्य को इलाज के लिए ले जाए पहले ही उससे झगड़ा कर ले तो फिर मर्ज की कौन कहे मरीज ही नहीं बचेगा तो या तो वैद्य से झगड़ा ना करे या इलाज ना कराए जै जै सो जै तो तो ठीक तो है, तो चार पाई पाई ले आते ये ये पूरा मकान को उठा लाए, हनुमान जी बोले दे दे ये कह देता कि इलाज का मामला था तो वहीं बताते तो दवाईया तो सब घर में छूट गई इसलिए सेहत अस्पताल के उठा लाए, ला चलता फिरता उस हो और हनुमान जी ने कहा एक कारण और भी है क्या कारण यह है तो रावण को पता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और रावण यह भी जानता है कि लंका में वैद्य एक ही है सुखें तो रावण अपने सिपाही जरूर भेजेगा वैद्य के मकान की तलाशी लो रात को वैद्य कहीं इलाज के लिए गया तो नहीं था और रावण के सिपाही मकान पाँगा की तलाशी लेते और वैध न मिलता तो दूसरे दिन इसे सजा मिलती कि नहीं मृत्यु मिलता कि नहीं कहा जरूर मिलता हनुमान जी ने कहा बड़ी सुविधा है क्या खूब घूमते रहे रावण के सिपाही मकान मिले तब तो तलाशी ले वहां तो मकान ही गायब है अभी तो वो मकान ही वो तलाश रहे वहां मकान है यहाँ आने भवन समेत तुरंत और एक बात यह है क्या? क्या कि सदगुरु वैद्य है और सदगुरु वैद्य जब जब किसी का उपचार करने आते हैं तो मकान के सहित ही आते हैं मकान के बिना उपचार करने, से। मकान, के बिना करने से। मकान के बिना हाँ या संत पधारे ये सब संत विराजमान हमें उपदेश तो दे रहे हैं दर्शन तो दे रहे हैं दे हमारा उपचार कर रहे हैं लेकिन मकान, मकान के साथ के आए बिना मकान के कर नहीं सकते आप, आप कहेंगे मकान तो वहां है जहा ये रहते हैं नहीं नहीं वो तो इनके मकान का मकान है मकान तो ये है जिसमें हम रहते हैं इस कुटिया का नाम क्या काया कुटीर हम सब काया कुटीर में रहते हैं चलता फिरता मकान है काया कुटिया भर से काया कुटिया निलाली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से दस दरबार जमाने काया कु जमाने कु अजय जना आप जिस शरीर में बैठे हैं ये काया कुटिया है और इतनी बढ़िया कुटिया है आज आप अपनी बात सुन लो देर हो जाए तो हो जाए परवाह मत करो आलीशान आली मकान है ये दस दरवाजे की कुटिया है गीता में तो कहा नौ नौ द्वारे पूरे नौ दरवाजे बताए और आप कह रहे कि दस हाँ दसवा द्वार भी है ब्रह्मरा ये वी गेट है ये हमेशा खुला नहीं रहता किसी किसी के लिए खोलता आई गेट।, गेट बाकी, बाकी नौ दरवाजों से काम चलता है आहा। और इसीलिए भैया ये सब दरवाजे ही है ने कान नासिका, नासिका छह दो कान के दरवाजे दो आंख के दरवाजे दो नासिका के दरवाजे एक मुक्का दरवाजा सात और के द्वार नौ और ये दसवा <laughs> इतना बढ़िया मकान बना के दिया वाह हम एक दिन रेलगाड़ी में बैठे थे पहली पहली बार बहुत पुरानी बात बता रहे हैं तो उसमें किस एक सज्जन ने बैठा एसी फर्स्ट क्लास उसमें तो एसी के सी से लगे तो लगा तो बड़ा अच्छा लेकिन विडम से कि हम तो बाहर वाले को देख ले प्लेटफार्म पे कौन जा रहे वो ना देख पाए कि भीतर कौन बैठा है। उस दिन हमें लगा कि ये विज्ञान ने अब प्रयोग किया एक ब्रह्मा जी पहले ही कर चुके इस मकान की खिड़की है आंख आंख में पुतली का ऐसा शीशा लगाया है किसमें भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने से काया पुटिया निरा जमाने से और एक बात सुनो एक बार में किसी के घर बैठा था लैंडलाइन के फोन होते उस पे घंटी बजी मोबाइल नहीं तो वो से बात हमके घंटी बज रही पहले फोन बार उठाई बात दूसरे कमरे में उठा लिया घंटी तो यहाँ बजे उस कमरे में कैसे उठा लिया हमें नहीं समझ पाया कहा कनेक्शन तो एक है दो डिब्बे यहाँ भी है वहां भी है इधर भी बजता उधर भी बजता चाहे इधर सुनो चाहे उधर सुनो अरे हमने कहा वाह वाह ब्रह्मा जी आपने भी ये कनेक्शन एक और टेलीफोन के डिब्बे दो दोनों पे घंटी एक साथ बजती है चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनते और एक बात बताऊ आप वी आई पी है भगवान ने आदमी को भोजन ऐसे नहीं दिया जाता कोई लाया हो कहीं से लाया हो कैसे भी खिलाया ऐसे नहीं। जांच होती है भोजन आपकी भी तीन तीन जगह जांच होती है पहले तो हाथ जांच करते हैं कि गर्म है कि ठंडा खाने लाएगा ये कैंसिल कर सकते हैं अगर ठीक नहीं हुआ दूसरी जांच नासिका करती है एक सज्जन से हमने कहा कि पूरी साग खा लो तो किया लेकिन उसमें थोड़ी गंध आ रही थी। तो नाक ने कैंसिल कर दिया अच्छा चलो नाक भी कह कि ठीक है फिर जीव ये रसना चेक करती है यहाँ से भी कैंसिल हो सकता तो तीन तीन जगह आपके भोजन की चेकिंग होती है और बड़े बढ़िया यात्रा एक बार एक महात्मा हमारे साथ गए तो हमारे प्रेमी संत थे गाँव के रहने वाले बड़े सरल तो so, किसी के यहाँ गए तो उन्होंने खीर दी खाने, दी खाने के लिए कटोरी में खीर आई वो भूखे थे तो, तो उन्होंने कहा शुरू करें भरें, भरें। तो हमने कहा चम्मच अरे बोले चम्मच से हम तो हाथ से ही खाते तो हमने कहा सभ्य समाज है शिष्टाचार तो बोले ठीक है तब तक चम्मच चाहिए हमारे पास में उन्होंने पहले ही चम्मच भरी थी तक अब अब वो खीर इतनी गरम थी। अब चम्मच तो ये बता नहीं सकती कि खीर गर्म है ठंड और मुंह में जो खीर रखी बेचारे इतनी भयंकर गरम खीर और ऐसे इतना क्रोध आया उन्हें ऐसे तो चम्मच थे किसी तरह पानी वानी पी के और बड़े शिष्टाचार के दिए हुए चम्मच अच्छे है कम से कम बताते तो है कि ठंडा है कि गर्म है और बात बड़ी सही है सुनते श्रवण नासिका सु और कोई बड़े प्रतिष्ठित हो समाज में उनका फोन आ जाए तो लोग क्या कहते उनसे तो, नहीं, नहीं, बड़े आदमी क्या बोलने वाली वाले ये कह अलग ये कह दो तो अपने यहां बोलने वाला भी अलग ये बाणी करे बोला चाली भर से हम सेठ हैं दो मुनि लगे लेन देन का काम उनका, लेना देना कर करते सवारी हमेशा तैयार पब चाल चले मत वाली कितना आरामदायक मकान मुख के भीतर रहती रसना सट रस स्वादों वाली सर्दी गर्मी कला मुलायम ये त्वचा जानने वाली नौकर सा बाहर रहते भीतर वाले खबर देते गर्मी है सर्दी है और मच्छर भी काटे तो ये बता दी मच्छर काट रहे एक बात है देखो भैया एक बार मैं ऐसी तो चर्चा कर रहा था, तो तो एक सज्जन बोले कि ब्रह्मा जी ने कुछ चीजें तो बेकार लगा हमने कहा क्या बेकार लगा दिया? कहा कान सुनने के लिए काफी हो ढक्कन लगाए हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी का बुढ़ापा आएगा नजर कमजोर होगी चश्मा लगाएगा तो उसके डंठल कहा वाह क्या बात है देखो हम आपसे बतावे एक सज्जन बोले आप अगली बार आओगे तो हम आपको अपनी नई कार में बैठाएंगे अगली बार हम होंगे तो नई कार बोले महाराज अगले महीने ले रहे हैं। अब तक क्यों नहीं ली का जो कार हम लेने वाले थे उसका लेटेस्ट मॉडल अब आने वाला है तो हम उसकी तो, अंग्रेजी तो हमें आती नहीं अब लेटेस्ट मॉडल हम समझे नहीं हमने सोचा कोई नई गाड़ी का नाम होगा तो हमको नई गाड़ी बोले गाड़ी तो वही का का फिर लेटेस्ट मॉडल मॉडल का मतलब का पिछले में जो कमी रह गई थी उसको इस मॉडल में सुधार दिया। उस दिन हमको लगा की जरूरत पड़ती ही है पर वाह ब्रह्मा जी जब से ये शरीर बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी पड़ी वही सदियों पुराना मॉडल चलता चला जा रहा है और इसकी नखवाली भी, भी है, है। चौकीदार है इतना कीमती मकान है तो। काम क्रोध मतलोभ आदि से बुद्धि करे नखवाली लेकिन इसके भीतर रहने वाले एक गड़बड़ी की क्या? क्या करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा अजय ये मकान की तारीफ तो बहुत लेकिन एक गड़बड़ी है एक क्या ये मकान किराए का है किराए का हर महीने नहीं देना पड़ता पड़ा तो हर साल आ नहीं हर हफ्ते ना हर दिन नहीं हर क्षण इस कुटिया का Nitya kinaaya.